मार्ग चागल महान चित्रकार मार्ग चागल जो सुंदर और अजीब चित्र बनाते थे उनके लिए पूरा जीवन ही उनकी प्रेरणा थी उन्होंने लोगों को खेतों जानवरों धार्मिक प्रतिको दर्शन और भावनाओं को उन्हों लोगों, उन्होंने लोगों को खेतों जानवरों धार्मिक प्रतिको दर्शन और भावनाओं को चित्रित किया उस तरह का काम किसी अन्य कलाकार ने पहले कभी नहीं किया यह चित्र पुस्तक एक विनम्र युद्धी परिवार में पैदा हुए मार्ग चागल के जीवन का वर्णन करती है वो सदी में एक रूसी शहर में पैदा हुई और फिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बने बहुत पहले रूस के मैदानी इलाकों में कच्ची सड़कों और लकड़ी के घरों का एक गांव हुआ करता था एक दिन जब शहर में आग लगी तो उनमें से एक घर में एक बीमार बच्चे का जन्म हुआ उसकी मां ने उसे जानवरों को खिलाने वाले ट्रे में सुरक्षित रखा बच्चे का नाम मोजे रखा गया मोसे रखा गया लेकिन बाद में उसका नाम मार्क में बदल गया जब वो छोटा था तब मार्क अपनी मुट्ठी में ब्रेड का एक टुकड़ा पकड़कर सड़कों पर घूमता था यहूदी पादरी और स्कूली बच्चे संगीतकार और व्यापारियों भी व्यापारियों व्यापारी भी साथ में सड़क पर चलते थे और जब महिलाएं दुकानों से बाहर निकलती थी तो उनकी टोकरियां चीनी के शंकुओं और नीले कागज में लिपटी मोमबत्तियों से लदी होती थी बेहतर दृश्य देखने के लिए मार्ग अपनी अटारी की खिड़की पर चढ़ता था शहर की समृद्धि को देखकर मार्ग का दिल भर जाता था बकरियां और मुर्गियां कारखाने कब्रिस्तान और बाकी सब कुछ जो उससे परे था कभी-कभी मार्क छत पर चढ़ जाता था उसके दादाजी भी वैसा ही करते थे मार्क ने सुना कि कुछ यहूदी त्योहारों पर उसके दादाजी को चिमनी के पाइप पर बैठे हुए अपनी, अपनी लेकर आते थे मार्ग को पास ओवर पर्व के रंगीन चित्र पसंद थे उसे अपने पिता के गिलास में पड़ी शराब के गहरे बैगनी रंग से भी प्यार था और जब वो संत के लिए द्वार खोलता तो मखमली वसंत के आकाश में चांदी के तारे पने लगते थे एक बार जैसे ही उसके चाचा ने उसके लिए एक धुन बनाई बजाई तभी एक खिड़की खुल गई मार्क ने शाम के आसमान में बादलों को देखा और अस्तबल और खेतों को सूघा और एक दो बार उसके चाचा की त्वचा का रंग खिड़की से बाहर सड़क पर बह गया और फिर जाकर चर्च के पर टिक गया। मार्क ने फैसला किया कि वो कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ था वो अपने पिता की तरह जीवन जीना नहीं चाहता था उसके पिता सुबह उठकर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे बैरल होते थे रात में जब वो घर आते तो उनके हाथ जमे हुए होते थे और कपड़े नमकीन पानी से भीगे होते थे उसके पिताजी में रात का खाना खाने तक की ताकत नहीं होती थी स्कूल में मार्ग पाठ सीखने के बाद उसे एक घंटे बाद ही भूल जाता था हाई स्कूल में वो ड्राइंग और ज्योमेट्री को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हुआ था उस जैसे लड़के का भविष्य अंधकार में था ऐसा लगता था जैसे वृत्त रेखाएं और कोण उसे कहीं ले जाती थी कैनवास के लिए पुरानी टाट की बोरियों का उपयोग करके मार्क ने चित्र बनाना शुरू किया सभी के देखने के लिए वो दीवार पर अपनी तस्वीरें लटका देता था लेकिन उसका परिवार उन चित्रों को पसंद नहीं करता था उसके एक चाचा ने मार्क से इसलिए हाथ नहीं उसके एक चाचा मार्ग से इसलिए हाथ नहीं मिलाते थे क्योंकि चित्र और बिंब बनाना पाप समझा जाता था एक बार फर्ज धोने के बाद मार्ग की बहनों ने दीवार से उसके चित्र उतारे उन्हें जमीन पर रखा और उन पर अपने जूते पोछे लेकिन मार्ग ड्राइंग करता रहा एक दिन जब उसकी माँ रोटी बना रही थी तो उसकी माँ का हाथ उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा माँ मैं एक चित्रकार बनना चाहता हूं मैं गोदाम का क्लर्क अकाउंटेंट या कसाई नहीं बनना चाहता हूँ कृपया मुझे बचाओ उसके बाद माँ ने उसे आर्ट स्कूल में भेजा शिक्षक ने उसे प्लास्टर की मूर्तियों की साफ सुथरी प्रतिया बनाने को कहा उनका पेंट तंबाकू के दाग के रंग जैसा था लेकिन मार्क गांव के लोगों और किसानों को ढीली अनाड़ी रेखाओं और बैंगनी रंग से रंगना चाहता था मार्क ने आगे की कला शिक्षा पेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग्स में दी वहाँ उसके पास कमरे के किराए के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो लोगों के साथ बिस्तर साझा करता था उनके सोफे पर सोता था या उनकी सीढ़ियों के नीचे की जगह में सो जाता था वो डबल रोटी और सॉसेज खाने का सिर्फ सपना ही देख सकता था लेकिन जब मार्क पेंटिंग करता था तो वो बेहद खुश होता था वो हमेशा कुछ ना कुछ पेंट करना चाहता था उसका गांव, कारखाने उसके दादाजी का घर यहाँ तक कि एक अंतिम संस्कार जो उसने कभी देखा था एक दृश्य में उदास आकाश में हरे पीले रंग की धुंध थी और एक अकेला संगीतकार छत पर झुक कर अपना बजा रहा था एक बार घर की यात्रा के दौरान मार्ग की बेला नामक एक महिला से मुलाकात हुई बेला अमीर और एक अभिनेत्री अब एक अभिनेत्री बनना चाहती थी बादलों के बदलते आकार को देखने के लिए वो दोनों एक ही पुल पर चल रहे थे फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया अपने अंतकरण में मार्क जानता था कि वो प्रतिभाशाली था लेकिन अपने शिक्षकों से वो अब और कुछ नहीं सीख सकता था मार्क ने दुनिया के कला केंद्र पेरिस से तस्वीरें देखी फिर मार्क ने अपना पेंट बॉक्स आदि पैक किया और फिर ट्रेन लेकर फ्रांस गया पेरिस एक रोमांचकार शहर था रूस में आकाश सिलेटी और नीरज था लेकिन पेरिस में हर चीज सूरज की रोशनी में नाही लगती थी मार्क लूअर म्यूजियम के सभी चित्रों को देखने के लिए दौड़ा हुआ गया उसने कला दालानों में चित्रों को घूरते हुए घंटों बिताए कुछ में बोल रंग और छुकी आकृतियां थी उन्होंने उसे दिए मार्क अपने स्टूडियो में पहुंचा उसने सूरज के उगने तक चादरों मेज पोशो यहां तक कि नाइट शर्टों पर भी पेंटिंग की उसके गांव के ऊपर बकरियां और दूध ले जाने वाली लड़कियाँ उड़ रही थी एक हरे रंग का आदमी एक पारदर्शी गाय से बात कर रहा था एक कवि अपनी कविता लिखते समय गोल गोल घूम रहा था और हवा ने रंग की खिड़की के सी से कर दिए थे यह वैसा नहीं था जैसे चीजें वास्तव में दिखती थीं मार्क को वैसा महसूस होता था कई साल बीत गए थी गैलरी में अपनी सारी पेंटिंग छोड़कर मार्क वापिस रूस अपने घर चला गया मार्क के जन्मदिन पर बेला आई जब मार्क ने बेला के लिए दरवाजा खोला तो उसे नीली हवा प्रेम और फूल तैरते हुए दिखे तीन हफ्ते बाद उन्होंने शादी की मार्क के कैनवस पर अब खुशहाल दंपत्ति हवा में उड़ रहे थे और नीचे गांव एक मड़ी की तरह चमक रहा था उसके बाद रूस में एक महान युद्ध छिड़ गया उससे मार्क और बेला रूस में रहने को मजबूर हुए मार्क ने सबसे पहले अपनी खिड़की के नीचे से गुजरने वाली हर चित्र को चित्रित किया हर चीज को चित्रित किया पादरी और भिखारी और उदास बूढ़े कुछ चमकते लाल अन्य हरे लेकिन जल्द उसे पेंटिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि अब उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ काम करना था फ्रांस छोड़ने के आठ साल बाद एक दिन मार्क को एक पुराने मित्र का एक पत्र मिला क्या आप अभी भी जिंदा है पत्र में लिखा था क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ काफी प्रसिद्ध हैं आपकी पेंटिंग्स ऊंची कीमतों पर बिक रही है लोग मार्क के जादुई जानवरों को देख कर मुस्कुराए उन्होंने मार्क के गांव के चमत्कारों पर आरी उसके चित्रों के खिलते हुए रंगों ने उनके मन को भावों से भर दिया इससे पहले किसी ने भी इस तरह की पेंटिंग नहीं की थी मार्ग वापस फ्रांस चला गया आखिर में मार्ग उस काम को करने में सक्षम हुआ जिससे वो हमेशा प्यार करता था उसने तब तक काम किया जब तक वो बूढ़ा नहीं हो गया जब वे नब्बे वर्ष के थे तब मार्क को एक अद्भुत निमंत्रण मिला लूवर म्यूजियम चाहता था कि वो अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करें उद्घाटन के दिन मार्क संग्रहालय गए वो बहुत पहले वहाँ गया था क्योंकि उसके शिक्षकों को, को, को वो क्या कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था वो बचपन से ही अपने दिल की भावनाओं को चित्रित करने की कोशिश कर रहा था मार्क के लिए वो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसी जुनून ने शायद उसे दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में से एक बनाया लेखक का नोट इस कहानी में कई घटनाएं विशेष रूप से वो जो मार्क चागल के बचपन के दौरान हुई थी उनकी आत्मकथा माय लाइफ में वर्णित घटनाओं पर आधारित है मार्क चागल के बारे में मार्क चागल सपनों कल्पनाओं और यादों की आंतरिक दुनिया को व्यक्त करने वाले पहले कलाकारों में से एक थे उनका काम उनके चमकीले रंगों और जादुई कल्पना के लिए जाना जाता है मार्ग चागल का जन्म सात जुलाई अठारह को विटेबस के पास रूसी साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत में हुआ था जिसे बेलारूस के नाम से जाना जाता है उनका दिया गया नाम सेगल था, जिसे बाद में बदलकर मार्क चागल कर मोशे सन, से वो पश्चिमी दुनिया के कला केंद्र पेरिस चले गए चागल क्यूबिज्म के ज्वलंत रंगों और जामिति संरचनाओं और अन्य आधुनिक तकनीकों से प्रभावित थे लेकिन उन्होंने अपनी तरह की पेंटिंग विकसित की उन्नीस सौ चौदह में एक बर्लिन आर्ट आर्ट गैलरी ने चागल के पहले वन मैन शो का आयोजन किया उसी वर्ष उन्होंने रूस की यात्रा की वो इस बात से अनजान थे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप उनकी वापसी को रोक देगा बेल्ला रोजनफील्ड ने उनसे उनकी शादी ने उनके प्रेम संबंधी काल्पनिक चित्रों की एक श्रृंखला को प्रेरित किया 1917 में रूसी क्रांति के बाद चागल ललित कला के कमिश्नर बने और बाद में एक स्थानीय कला बेले के लिए सेट और करते थे। युद्ध होने के बाद चागल फ्रांस वापस चले गए अपने बाद के वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए कार्यो में पेरिस ओपेरा की छत की पेंटिंग न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपोलिटन ओपेरा के लिए भित्ति चित्र यरूशलम में हिब्रू विश्वविद्यालय के लिए खिड़कियां और इसराइली संसद भवन के लिए मोजाइक और मोजाईक्री शामिल थे 90 वर्ष की आयु में चागल उन बहुत कम जीवित कलाकारों में से एक बन गए जिन्हें लूअर म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया उस प्रसिद्ध कला संग्रहालय जिसे उन्होंने पेरिस की अपनी पहली यात्रा पर एक युवा व्यक्ति के रूप में देखा था उन्होंने अट्ठाईस मार्च उन्नीस को अपनी मृत्यु तक काम किया पेंटिंग के बारे में उनकी यह सलाह दी आपको इस विचार के साथ पेंटिंग करनी चाहिए कि आपकी आत्मा का कुछ उसमें प्रवेश करेगा फिर एक तस्वीर पैदा होनी चाहिए और जिसे किसी जीवित चीज की तरह खिलना चाहिए